होशियार डंडी फट एक डंडी पेड़ से टूटकर गिर पड़ी गिरी हुई डंडी चुपचाप वहीं पड़ी रही क्या बिल्कुल नहीं जगह जगह सैर करने निकल पड़ी वह बहती हुई दरिया में मजे से तैरती खेलती रही अचानक उसने गाने की आवाज सुनी डंडी ने ऊपर देखा कोयल गा रही थी डंडी मग्न होकर गाना सुनने लगी वह कोयल की प्रशंसा करना चाहती थी पर कुछ बोल ना पाई आगे चलकर उसने गिलहरियों को खाना जुटाते हुए देखा डंडी ने उन्हें बताना चाह की मेरे पास बीज इकट्ठे करने का बेहतर उपाय है पर वह खामोश रही एक डंडी पर कौन विश्वास करेगा थोड़ी दूर पर उसकी मुलाकात एक मेंढक से हुई मेंढक एक कविता लिख रहा था दो चार पंक्तियां कहकर डंडी उसकी मदद करना चाहती थी पर ऐसा नहीं कर पाई पास की झाड़ियों में उसने गुलाब का एक फूल देखा डंडी ने उससे कहना चाहा, तुम कितने सुंदर हो अफसोस वह अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाई उदास होकर डंडी अपने आप को घसीटते हुए घर की ओर चल पड़ी घर आकर उसने मुड़कर देखा आह यह क्या चलने से रेत पर लकीरें खींच गई डंडी खुशी से झूम उठी उसने कुछ और लकीरें खींची और चित्र बनाने लगी जैसे जैसे वह चित्र बनाती गई पेड़ पौधे जानवर और पक्षी सभी ध्यान से देखने लगे मगर डंडी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया वह धड़ाधड़ चित्र बनाती गई जंगल की जमीन पर एक शानदार दृश्य बन गया जिसे आज तक उस जंगल में किसी ने देखा ही नहीं था सभी डंडी का हौसला बढ़ाने लगे तितलिया गुनगुनाने लगी पेड़ झूमते हुए डंडी की प्रशंसा करने लगे गुलाब डंडी को देख मुस्कुराया तब, तब, तब वर्षा की बूंदे टपकने लगी सभी जानवर इधर उधर छिप गए ओ पल भर में डंडी का खूबसूरत चित्र मिट गया डंडी को इस पर कोई अफसोस नहीं हुआ उसे मालूम था कि वह जब चाहे इसे और भी खूबसूरत चित्र बना सकती है और अपने मन की सारी बातें कह सकती है जॉन की कहानी क्लेवर स्टिक पर आधारित